यहाँ शहर में से तीन बड़ी नहर निकलती हैं। तो अगर उसने विक्टिम को नहर में डुबाकर मारा होता तो फिर हमारे लिए उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता लेकिन उसने मर्डर के लिए स्विमिंग पूल चुना कम से कम हम लोग इस पूल का पता तो लगा ही सकते हैं वरना अगर वो नहर में बॉडी फेंक देता तो हम कहाँ से पता लगाते हैं? हर्षित ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा फिर नैना ने तुरंत ही सवाल किया अच्छा तो क्या तुम इस पूल का पता लगा सकते हो मुझे लगता है कि शायद इसका पता लगाया जा सकता है लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले इस शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी से कांटेक्ट करके पूरे शहर का ड्राइंग निकालना पड़ेगा हर ने जवाब दिया फिर उसने अनुष्का की तरफ देखते हुए सवाल किया अनुष्का यह बताओ कि केशव पंडित की नॉवल में जो पूल था वो बाहर का आउटडोर स्विमिंग पूल था या फिर इनडोर स्विमिंग पूल मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें कुछ मदद मिलने वाली है खैर अभी तो मुझे ये पता नहीं है लेकिन मैं उसे पता कर लूंगी अनुष्का ने जवाब दिया देखो इंडोर स्विमिंग पूल और आउटडोर स्विमिंग पूल में अंतर होता है हर्षित ने अपना सिर खोजाते हुए कहा और अगर स्विमिंग पूल आउटडोर वाला है तब तो ठीक है लेकिन अगर इंडोर पूल है तो फिर दिक्कत होगी इस पर रूही ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा अगर ये इंडोर स्विमिंग पूल है तो क्या इसमें बाहर के लोगों का आना अलाव होगा मुझे तो लग रहा है कि कोई आउटडोर पब्लिक स्विमिंग पूल ही है वहीं पर कतिल ने विक्टिम को ले जाकर उसका मर्डर किया है अभी जैसे करंट लगने वाले विक्टिम के साथ हुआ था उसमें भी तो कातिल को मर्डर करने के लिए जब नोवेल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम जगह नहीं मिली तब उसने उस जगह से मिलती जुलती किसी और जगह पर ले जाकर विक्टिम का मर्डर किया था मुझे लग रहा है कि सेम यही चीज अब ये स्विमिंग पूल वाले विक्टिम के साथ भी हो रही है अगर पब्लिक स्विमिंग पूल में मर्डर होता है तब तो उसका पता लगाना और मुश्किल हो जाएगा चूंकि ऐसे स्विमिंग पूल सरकारी ही होते है ऐसे में वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम सिर्फ पुलिस को वहां भेज सकते हैं ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा अच्छा छोड़ो। विक्रांत ने बड़े ध्यान से कहा, हमें कुछ भी करके इस का पता लगाना के के अगले मर्डर होने अच्छा के प्लेस के बजाय हम लोग एक और चीज पर फोकस कर सकते हैं तुम्हारा मतलब विक्टिम पे विक्रांत ने अपनी भॉई टेडी करते हुए सवाल किया इस पर निर्णय अपना सिर हिलाते हुए कहा देखो अभी तक चारों विक्टिम का अश्वनी मेहता के साथ कंपनी के काम से रिलेटेड कुछ न कुछ झगड़ा था तो पांचवें विक्टिम का भी मेहता के साथ इसी तरह का कुछ लड़ाई झगड़ा जरूर होगा ठीक है मैं हर्ष को भेजकर पता लगाता हूं कि मेहता का और किस किस के साथ झगड़ा था विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कमाल है उसकी कितने लोगों से दुश्मनी थी रूही ने हैरत भरे लफ्जों में कहा इतने दुश्मन तो मेरी लाइफ में भी कभी नहीं बने और मैं चोरी करती थी फिर भी जबकि ये तो रियल इस्टेट एजेंट था फिर भी इतने लोगों से दुश्मनी करके बैठा था इस पर विक्रांत ने कहा तुम जो करती थी उसमें तुम एक्सपर्ट थी और तुम अपना काम अच्छे से कर भी रही थी जबकि मेहता का केस अलग है उसे पैसे की दिक्कत थी और वो मजबूरी में ये नौकरी कर रहा था उसके ऊपर कुछ भी करके पैसे कमाने का प्रेशर था और इसके लिए उसे जो काम नहीं आता था वो काम भी बहुत अच्छे से करना था इसी प्रेशर में वो फ्रस्ट्रेट था और उसका बिहेवियर भी आम लोगों से अलग था साइकोलॉजी के टर्म साइकोलॉजी कहा जाता है आशाहीन होना मेंटली प्रेशर जैसी चीजों से कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है फिर उसने अपना सिरे लाते हुए कहा मेहता को यही साइकोलॉजिकल बीमारी थी उसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही थी उसे उसको शेयर करने के लिए उसके पास कोई नहीं था वो अकेले ही काफी दिन तक इसे झेलता रहा और फिर लास्ट में इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसके भीतर दबा पड़ा गुस्सा निकल कर बाहर आ गया। फिर अनुष्का ने आगे कहा, विदेशों में तो लगभग 60 परसेंट आबादी इस तरह की समस्या से, से जूझ रही है और कई बार इस तरह के लोग इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो इस बीमारी के चलते क्राइम करना शुरू कर देते है कॉलेज में मेरे साइकोलॉजी वाले टीचर ने बताया था कि इस तरह की समस्या ज्यादातर ऐसे लोगों में देखने को मिलती है जिनकी सोशल कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक होती है ऐसी सिचुएशन में पेशेंट ना तो दूसरे लोगों से खुल के बात कर पाता है और ना ही ज्यादा प्रेशर हैंडल कर पाता है रिजल्ट ये आता है कि आदमी मेंटली कोलेप्स कर जाता है पता नहीं क्या क्या बीमारी हो गई है दुनिया में रूही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा उसे अनुष्का की ये सारी बातें समझ में ही नहीं आ रही थी फिर विक्रांत ने अपने पलकें झपकाते हुए कहा ठीक है मैं हर्ष को फोन करता हूँ काम कर लेते हैं क्या पता मेहता जल्दी से ही जल्दी ही अरेस्ट हो जाए इसके बाद ये लोग निकल गए फिर जब विक्रांत ने हर्ष से बात करके फोन रखा तब उसके पास मौका था कि वो अदृश्य शक्ति के अगले कोडवर्ड को जान सके इस वक्त सुबह के दो बज रहे थे और अगले दिन के टास्क को समझने के लिए विक्रांत का अगले दिन के कोडवर्ड को जानना बेहद जरूरी था जब विक्रांत ने कोडवर्ड ओपन किया तो वो काफी हैरत में पड़ गया दरअसल उसे अगले दिन के लिए भी पहाड़ और पानी कोडवर्ड मिला हुआ था जो कि उसे पिछले दिन भी मिला था विक्रांत को यह चीज समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों उसे बार बार अदृश्य शक्ति की तरफ से एक ही तरह का कोडबर्ड दिया जा रहा है विक्रांत को अच्छे से याद था की जब अभी कुछ दिन पहले वो वर्कला बीच वाले केस को सोल्व कर रहा था तब उसे लगातार कई दिनों तक आग कोडवर्ड मिल रहा था बेहद मुश्किल था खैर रात काफी हो चुकी थी और अब विक्रांत खुद को काफी थका हुआ महसूस कर रहा था अब उसकी आंख भी झपी जा रही थी ऐसे में वो ऑफिस से सटे हुए ही छोटे से रूम में जाकर वहां पर पड़े बेंच पर लेट गया वो इतना थका हुआ था कि बेंच पर लेटते ही उसकी आंखें बंद हो उठी और वो गहरी नींद में सो गया नींद में उसे काफी अजीब अजीब से और डरावने से सपने दिखाई पड़े पहले तो उसे एक अजीब सा एक और बेहद पुराना खंडहर किला दिखाई पड़ा उसने देखा कि वो किले के अंदर जाकर फंस गया है और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उसे समझ में नहीं आ रहा है वो इधर उधर भागते हुए इस खंडहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके रास्ते में कभी उसे डाकू मिल जाते हैं तो कभी जंगली आदिवासी फिर जब उनसे छुपकर वो भागने की कोशिश करता है तो उसे रास्ते में ही सांपों का झुंड दिखाई देता है सपने में विक्रांत लगातार इधर उधर दौड़ते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है लेकिन अंत में न जाने कैसे वो एक पानी से भरे तालाब में फंस जाता है वो अपने हाथ पैर मारता हुआ तालाब से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है की अचानक से उसकी आंख खुल जाती है विक्रांत झटके से उठकर बैठ जाता है उसे पता भी नहीं चल रहा था कि वो कितनी देर तक सोया रहा था लेकिन अब शायद सुबह हो चुकी थी कमरे की खिड़की पर लगे पर्दे की सुराख में से होती हुई धूप की किरणें भीतर तक आ रही थी पहले तो विक्रांत को लगा कि शायद सुबह के 10 या 11 बज रहे होंगे लेकिन जब उसने ध्यान से धूप की किरणों को देखा तो उसने अंदाजा लगाया कि शायद अभी काफी सुबह है विक्रांत ने जोर की अंगड़ाई ली और फिर उस रूम से निकलकर ऑफिस में आ गया ऑफिस में पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर हर्षित और अनुष्का मौजूद थे हर्षित अभी भी अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था जबकि अनुष्का ऑफिस के गेट पर खड़े होकर दो पुलिस वालों से बात कर रही थी उन दोनों पुलिस वालों ने जब विक्रांत को देखा तो उसे सैल्यूट किया और फिर यहां से निकलकर बाहर चले गए अरे सर आप उठ गए अनुष्का ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा ये लोग पूछ रहे थे कि हमें ब्रेकफास्ट में क्या खाना है आ, तो वही बता रही थी